राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है बाल कार्यक्रमों की श्रृंखला रंगोली रंगोली में आज सुनते हैं बाबा आमटे के जीवन पर आधारित कार्यक्रम श्रम ही है साधना हमारी श्रम ही है श्री राम हमारा श्रम ही है हमारी बच्चों स्वतंत्रता सेनानी कर्मयोगी और सच्चे समाज सेवी बाबा आमटे के बारे में आप जानते हैं पीड़ितों और रोगियों की सेवा में जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया वो हैं बाबा आमटे बाबा आम्टे का पूरा नाम है मुरली धर आम्टे इनका जन्म महराष्ट्र के विदर्बक्षेत्र के हिंगन घाट नगर में 6 दिसंबर सन 1914 इस्वी में हुआ था इनके पिता का नाम था देवी दास हरबाजी आम्टे बचपन में सब लोग मुरली धर को बाबा के नाम से पुकारते थे, तब से उनका नाम मुरली धर के स्थान पर बाबा आम्टे ही प्रचलित हो गया। बाबा आम्टे के बच्पन के दिनों की ही एक घटना है। एक दिन बाबा की आई यानि मा ने उनसे कहा, देखो तो तुम्हारे लिए गुड़िया लाई हूं अरे वाह आई ये तो बहुत सुंदर गुड़िया है और ये देखो मैं इस गुड़िया को लिटाती हूं हम आ ये अरे वाह ये तो अपने आप खड़ी हो गई है ना तो ना मुझे गुड़िया अरे अभी और तो देखो इस बार मैं इसे ऊपर से नीचे गिराती हूं हम आ ऐसे अरे ये तो फिर खड़ी हो गई दो ना मुझे गुड़िया दो ना <laughs> ये लो तुम्हारे लिए तो लाई हूं अरे वाह बाबा हम अब तुम बड़े हो रहे हो कई बार ऐसा होगा कि तुम भी गिर पड़ोगे तब तुम्हें तुरंत खड़ा होना होगा इस गुड़िया की तरह बचपन में दी गई इस शिक्षा का बाबा आमटे के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा जीवन में उन्होंने कभी हार नहीं मानी बाबा बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन पिता की इच्छा थी कि वे वकील बने इसलिए बाबा ने वकालत की पढ़ाई की और वकील बन गए लेकिन अदालत में उन्होंने देखा कि अक्सर अपराधी साफ छूट जाता था इससे उन्हें दुख होता था इसलिए उन्होंने वकालत छोड़ दी आचार्य विनोबा भावे से प्रभावित होकर बाबा कुष्ठ रोगियों की सेवा में समर्पित हो गए उनकी पत्नी साधना ताई ने भी समाज सेवा में उनका पूरा साथ दिया साधना हम्म देश को आजादी मिल गई है लेकिन लेकिन क्या जी छुआछूत का रोग लोगों की नसों में आज भी बह रहा है हां यह बात तो है इसीलिए मैंने मैंने कुछ रोगियों की सेवा करने के पास सोची है अरे यह तो बहुत ही अच्छा सोचा आपने सच जी महासादी की लड़ाई में जब आप जेल गए थे तो मुझे आपसे दूर घर में ही रहना पड़ा अब आप कुष्ठ रोगियों की सेवा में जुटेंगे तो मुझे भी आपके काम में हाथ बटाने का सौभाग्य मिल जाएगा तुम कितनी अच्छी हो साधना <laughs> लेकिन लेकिन इस काम को हम शुरू कहां से करेंगे साधना देखो जिस तरह विनोबा जी ने वर्धा के निकट भवणार में कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए आश्रम बनाया है ना उसी तरह हम भी आनंदवन आश्रम की स्थापना करेंगे लेकिन इसके लिए तो बहुत धन की जरूरत होगी अरे तो हमारी संपत्ति किस काम आएगी हम अपनी सारी पैतृक संपत्ति कुष्ठ रोगियों की सेवा में लगा देंगे हां यही ठीक है मेरी तो यही प्रार्थना है कि कुष्ठ रोगियों को सम्मान से जीना सिखाने का आपका प्रयत्न सपलो साथना इसके बाद बाबा ने छे महारोगियों के साथ आनंदवन आश्रम की स्थापना की यहां दृष्ट हीनों की शिक्षा के लिए एक प्रकाश अंधशाला भी बनाई बाबा आमटे ने सोमनाथ नामक स्थान पर श्रमिक विद्यापीठ की स्थापना की इसके बाद उन्होंने हेमलगसा में एक और आश्रम स्थापित किया जिसे उन्होंने लोक बिरादरी योजना नाम दिया इस केंद्र का कार्य बाबा के छोटे पुत्र डॉ प्रकाश आमटे तथा आनंदवन आश्रम का काम उनके बड़े पुत्र डॉ विकास आमटे देख रहे हैं हम hmm. बेटा विकास जी बाबा मैं देख रहा हूं तुम आनंदवन आश्रम का काम बहुत ही अच्छे तरह संभाल रहे हो <laughs> बाबा आपकी ही प्रेरणा से तो सब संभव हो रहा है अच्छा अच्छा अच्छा अरे भाई ये तो बताओ ये प्रकाश कहां है कह रहा था लोक बिरादरी योजना के बारे में मुझसे कुछ बात करना चाहता है वो आ गया बाबा अरे आ प्रकाश आओ हां का क्या बात है बाबा हेमल कसा के आदिवासियों की कुछ समस्याएं हैं हां उनकी सेहत की समस्या पढ़ाई के इंतजाम की समस्या अंधविश्वासों को दूर करने की समस्या पीने का पानी साफ ना मिलने की समस्या और भी बहुत कुछ बाबा ये देखिए मैं अभी उनसे बात करके आ रहा हूं अच्छा अच्छा समाज सेवा और और तुम दोनों में काम की लगन को देखकर मुझे मुझे तो बेटे मेरा जीवन मिल जाता है अरे बाबा बुढ़ा लेते रहिए डॉक्टर ने क्या कहा अरे बेटा काम करने से भला कौन रोक सकता है काम तो मुझे हाथों से ही करना है ना और अभी हाथ मेरे काम कर रहे हैं हां <laughs> बाबा आपका दिया हुआ मंत्र तो हम सबको प्रेरणा देता है मेहनत का मंत्र हां बाबा श्रम ही है श्री राम हमारा श्रम ही है साधना हमारी वाह बाबा आमटे को उनकी सामाजिक सेवाओं के लिए देश में ही नहीं विदेशों में भी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है देश की एकता के लिए कन्याकुमारी से अमृतसर की उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों में देशभ प्रेम व भाईचारे की भावना को न केवल जागृत किया बल्कि उनकी एक प्रेरणादाई छवि को अमित रूप से सबके मन में अंकित कर दिया श्रम ही है श्री राम हमारा श्रम ही है साधना हमारी श्रम ही है साधना हमारी अभी आप सुन रहे थी रंगोली श्रृंखला के अंतर्गत यह कार्यक्रम परियोजना समन्वय एवं निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर विशेष संयोजन डॉ सुरेश पांडे विषय परामर्श डॉ सत्यप्रकाश बान्याल सह परामर्श डॉ जितेंद्र सिंह आलेख डॉ बी आर धर्मेंद्र कलाकार सुचित्रा गुप्ता सतीश कक्कड़ राजश्री त्रिवेदी राजेश आहूजा पवन कौशिक सुनीता कोहली और हर्ष ध्वनिंकन सतीश लाडे वदीपक पांडे ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा आलेख संपादन निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन